और शो। क्या ईश्वर मर गया है डाक्स टाक्सिपरन इन बॉम्बे इंडिया नंबर सिक्स <laughs> कल संध्या मनुष्य के संबंध में थोड़ी सी बात है, मैं से है। मैंने कहा मनुष्य एक यंत्र है लेकिन इसका हमें कोई स्मरण नहीं मनुष्य का जीवन एक जागृत जीवन नहीं है बल्कि सोया हुआ जीवन है इस का भी हमें कोई स्मरण नहीं इस संबंध में कुछ प्रश्न पूछ गए हैं उनको मैं पहले चर्चा करूंगा फिर कुछ और दूसरे प्रश्न हैं, उनकी आपसे बात करें यह पूछा गया है मैं मनुष्य को यंत्र क्यों कह रहा हूं एक छोटी सी कहानी से आपको यह समझाना चाहूंगा एक सुबह एक गांव में बुद्ध का आगमन हुआ था उन्होंने उस गांव के लोगों को समझाना शुरू किया सामने ही एक व्यक्ति बैठकर अपने पैर का अंगूठा हिलाया जा रहा था बुद्ध ने बोलना बंद करके उस व्यक्ति को कहा मेरे मित्र तुम्हारा अंगूठा क्यों हिलता है तुम्हारा ये पैर क्यों हिलता है जैसे ही बुद्ध ने ये कहा ये पूछा कि तुम्हारा पैर क्यों हिलता है उसके पैर का हिलना बंद हो गया और उस व्यक्ति ने कहा जहाँ तक मेरा सवाल है मुझे इसका स्मरण भी नहीं था कि मेरा पैर हिल जाए आपने कहा मुझे स्मरण आया और मेरा पैर गया मुझे ख्याल भी नहीं था बोध भी नहीं था कि मेरा पैर हिल रहा है कहा तुम्हारा पैर है और हिलता है और तुम्हें पता नहीं तो तुम आदमी हो या यंत्र हो यंत्र हम उसे कहते हैं जिसे अपनी गति का कोई बोध नहीं यंत्र हम उसे कहते हैं जिसे अपनी गति पर कोई बोध नहीं उसमें गति हो रही है लेकिन उसे कुछ पता नहीं उसे कोई होश नहीं है उस गति का मनुष्य को मैंने यंत्र कहा इसलिए कि जो कुछ हम में हो रहा है न तो हमें उसका पता है कि वो क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है और नहीं हम उसके मालिक है कि हम चाहे तो वो हो और हम चाहे तो वो ना हो कोई भी यंत्र अपना मालिक नहीं होता आदमी भी अपना मालिक नहीं इसलिए उस समय ने यंत्र आपके भीतर जब भय पैदा होता है फियर पैदा होता है तब आप उसे पैदा करते ही या कि आप उसके मालिक होते या कि आप चाहें तो उसे पैदा ना होने या जब आप चाहे तब तो भय को पैदा कर लें कुछ भी आपके हाथ में नहीं आप अपने ही हाथ में नहीं कितनी बार नहीं ऐसा मौका आता है कि हम कहते मेरे बावजूद यह हो गया इन स्पाइट ऑफ मी कितनी बार नहीं हम ये कहते हैं कि मैं तो नहीं चाहता था फिर भी ये हो गया अगर आप ही नहीं चाहते थे और आपके भीतर कुछ हो जाता है इसका क्या अर्थ हुआ इसका अर्थ हुआ आप अपने मालिक नहीं कोई यंत्र अपना मालिक नहीं होता लेकिन मनुष्य तो अपना मालिक होगा उसके जीवन में उसके विचार में उसके भाव में स्वामी होगा उसका अधिकार होगा और ये स्वामित्व ये मालिकियत तभी उपलब्ध हो सकती है जब उसे अपने जीवन की सारी क्रियाओं का बोध हो अवेयरनेस हो वो उसे जानता हो पहचानता हो न तो हम पहचानते हैं और न हम मालिक एक गांव में एक महिला ने उस गांव में आए हुए एक फकीर के पास अपने बच्चे को ले जाकर मौजूद किया और उस फकीर को कहा कि मेरा ये बच्चा रोज रोज बिगड़ता जाता है इसने सारी शिष्टता और सभ्यता छोड़ दी इसने सारे नियम तोड़ दिए हमारे परिवार के इसे थोड़ा भयभीत कर दें डरा दें शायद ये ठीक हो जाए उस फकीर ने इतनी बात सुनी उसने जोर से आंखें निकाली हाथ पैर हिलाए और वो कून के उस बच्चे के सामने तो कुमता ही गया और इतने जोर से चिल्लाया कि बच्चा तो भाग गया उसकी माँ बेहोश होते गिर पड़ी और जब उसकी माँ बेहोश हो के गिर पड़ी तो वो फकीर भी निकल रहा था थोड़ी देर बाद जब उस स्त्री को होश आया तो उसने बैठ के प्रतीक्षा की कि वो फकीर आ जाए थोड़ी देर बाद वो फकीर भीतर लौटा। आए उस स्त्री ने कहा आपने तो हद कर दी मैंने बच्चे को डराने को कहा था मुझे डराने को नहीं कहा था वो फकीर बोला तू पूछती है तेरी माना कि तूने बच्चे को डराने को कहा था लेकिन जब बच्चे को मैंने डराया तो मुझे ख्याल भी न था कि तू भी डर जाएगी तू क्यों डर गई और जब तू डर गई और तू बेहोश हो गई तो मुझे पता भी नहीं था कि मैं भी डर जाऊंगा तुझे तो बेहोश देख के मैं भी डर गया और भाग गया जब बहन ने पकड़ा तो उसने बच्चे को ही नहीं पकड़ा तुझे भी पकड़ लिया और मुझे भी पकड़ लिया उस फकील ने कहा सच्चाई ये है मुझमें भी चीजें घटित होती हैं मैं भी उनका मालिक नहीं हूं तू भी उनकी मालिक नहीं है बच्चा भी उनका मालिक नहीं पकड़ लिया उस पर हमारी कोई माल कितना नही और जब तू भी भयभीत हो गई तो मुझे भी ख्याल ना रहा कि यह क्या हो रहा है मैं भी घबरा गया और मैं भी भयभीत हो गया और बात जीवन में हमारे भय क्रोध घृणा हिंसा प्रेम सब घटित हो रहे हैं उन पर हमारा कोई काबू नहीं उनके प्रति काबू होना दूर हमें कोई भी नहीं है कि क्या हो रहा इसलिए मैंने कहा कि मनुष्य एक यंत्र लेकिन यह इसलिए नहीं कहा कि मनुष्य एक यंत्र है तो बात समाप्त हो जाए यहां बात समाप्त नहीं होती यही बात शुरू होती मनुष्य यंत्र है ये इसलिए कह रहा हूं आपसे किसी मशीन से जाके ये नहीं कहता हूं कि मशीन तुम तो मशीन हो किसी यंत्र से भी जाके नहीं कहता हूं कि यंत्र तुम यंत्र हो मनुष्य से ये कहा जा सकता है कि तुम यंत्र हो क्योंकि मनुष्य यदि सत्य को समझ ले तो यंत्र होने के ऊपर भी उठ सकता है मनुष्य के भीतर यह संभावना है कि वे सचेतन आत्मा और व्यक्तित्व बन जाए लेकिन ये एक संभावना है ये एक सच्चाई नहीं हो सकता है लेकिन यह है नहीं एक बीज की यह संभावना होती है कि वो वृक्ष बन जाए लेकिन बीज वृक्ष नहीं है और अगर कोई बीज भूल से यह समझ ले कि मैं वृक्ष हूं तो फिर वो कभी वृक्ष नहीं बन सकेगा उसकी संभावना भी समाप्त हो जाएगी एक बीज को यह जानना ही चाहिए कि मैं बीज हूं और वृक्ष नहीं और इस बात को जानने के साथ ही इस संभावना के द्वार भी खुल सकते हैं कि वो वृक्ष हो जाए मनुष्य एक बीज है चेतना के लिए लेकिन अभी चेतना नहीं अभी तो यंत्र है। और अगर इस सारी स्थिति को ठीक से समझ ले ये अपनी सिचुएशन ये उसके चित्त की पूरी दशा अगर उससे पूरी पूरी स्पष्ट हो जाए तो इसी के स्पष्ट इस होने के साथ साथ उसके भीतर कोई शक्ति जागने लगेगी जो उसे मनुष्य बना सकती मनुस, मनुस की होता है मनुष्य की भांति पैदा नहीं होता है उसके भीतर से मनुष्य का जन्म हो सकता है लेकिन कोई भी मनुष्य मनुष्य की भांति जन्म नहीं और अधिक लोग इस भूल में पड़ जाते हैं कि वे मनुष्य है और यही भूल उनके जीवन को नष्ट कर देती है जन्म के साथ हम एक पोटेंशियलिटी की तरह एक बीज की तरह पैदा होते हैं लेकिन हम उसी को समझ लेते हैं कि हमारा होना समाप्त हो गया तो हम वहीं ठहर जाते हैं बहुत कम लोग हैं जो जन्म के ऊपर उठते हो और जन्म का अतिक्रमण करते हो जन्म पर ही रुक जाते हैं जन्म के बाद तुरंत कोई विकास नहीं होता हाँ यंत्र की कुशलता बढ़ जाती है लेकिन यांत्रिकता के ऊपर उठने का कोई कोई चरण कोई कदम नहीं उठाया जाए और वो कदम उठाया भी नहीं जा सकता जब तक हमें ये ख्याल पैदा न हो कि हम चाहें इसलिए पहली बात जो मैंने कल आपसे कहनी चाहिए वो यही की मनुष्य यदि अनुभव कर ले कि वो एक यंत्र है तो वो मार्ग स्पष्ट हो सकता है जिसकी यात्रा करने के बाद वो यंत्र न रह जाए लेकिन हमारे अहंकार तो इस बात से बड़ी चोट लगती है कि कोई हमसे कहे की हमें मनुष्य के अहंकार बड़ी चोट लगती है कोई उससे कहे कि तुम एक मशीन हो मनुष्य को तो इस बात के सुनने में बहुत मजा आता है कि तुम एक परमात्मा हो तुम्हारे भीतर भगवान व्रास कर रहा है इस बात को सुनने में उसे बहुत मजा आता है इसलिए वो मंदिरों मस्जिदों में इकट्ठा होता है और उन लोगों का पैर पड़ता है जो उसे समझाते हैं कि तुम तो स्वयं भगवान हो उससे ये बात सुन के बड़ा आनंद मालूम होता है कि मैं भगवान, भगवान आनंद मिलता उसके अहंकार की बड़ी तप्ति होती उसके इगो को बड़ा सहारा मिलता है कि मैं भगवान लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस सत्य को बहुत ठीक से समझ लेना जरूरी है कि जैसे हम हैं वैसे हम भगवान तो बहुत दूर मनुष्य भी नहीं जैसे हम हैं भगवान होना तो बहुत दूर हम मनुष्य भी नहीं हम बिल्कुल मशीनों की भांति हमारा सारा जीवन इस बात की कथा है हमारे पूरे पांच छह हजार वर्ष का इतिहास इस बात की कथा है कि हम एक मशीन की भांति जी रहे हैं। जो भूल मैंने कुल की थी वही भूल मैं आज भी कर रहा हूं जो भूल मैंने दस साल पहले की थी वही भूल मैं दस साल बाद भी करूंगा अगर एक आदमी आपके दरवाजे से निकलता हो रोज एक ही गड्ढे में आकर गिर जाता हो, तो एक दिन आप क्षमा कर देंगे कि भूल हो गई दूसरे दिन वह आदमी फिर आए और उसी गड्ढे में गिर जाए तो शायद आपको भी संकोच होगा ये कहने में कि भूल हो रही लेकिन अगर वो तीसरे दिन दूसरे गड्ढे में गिर जाए चौथे दिन भी और वर्ष वर्ष बीतते जाने रोज उसी गड्ढे में आकर वो आदमी गिरे तो आप क्या कहेंगे आप कहेंगे ये आदमी तो नहीं मालूम होता कोई मशीन मालूम होती है ठीक गड्ढे में रोज गिर जाती है और उसी गड्ढे में उसी भूल से रोज गिर जाती है और फिर भी इसके जीवन में कोई क्रांति नहीं होती कोई परिवर्तन नहीं होता जिस क्रोध को हमने हजार बार किया है हजार बार दुखे हुए है और पछताए है वो आज भी कर रहे हैं भूल वही है हम रोज उससे दोहरा रहे जिस घृणा से हम पीड़ित हुए हर आदमी नई नई भूलें थोड़ी करता है और न ही एक आदमी रोज नई भूलें इजाद करता है थोड़ी सी भूले हैं जो इन्हें रोज दोहराता है रोज पछता रोज निर्णय करता है कि नहीं अब ये नहीं करूंगा लेकिन उसके अगर हाथ में होता ना करना तो उसने बहुत पहले करना बंद कर दिया होता फिर उसे ही करता है फिर पछताता है फिर करता है फिर पछताता है कोई फर्क उसके जीवन में होता नहीं क्या बताती है ये बात? ये बताती है कि मनुष्य एक यंत्र अहंकार को तो उससे चोट लगती चोट लगेगी भी क्योंकि जिसका अहंकार नहीं टूटता वो कभी यंत्र होने के ऊपर नहीं उठ सकता है उसकी तो बात मैं कल मैं कल रात्रि करूंगा इतना कहना चाहता हूं इन कारणों से मैंने कहा कि मनुष्य एक यंत्र है और अगर आप सोचेंगे खोजेंगे निरीक्षण करेंगे थोड़ा अपने जीवन पर विचार करेंगे तो आपको कठिनाई नहीं होगी इस बात को तय कर लेने में कि आपने जो व्यवहार किया है वो एक मशीन का व्यवहार है वो एक आदमी का व्यवहार नहीं और अगर ये स्पष्ट हो जाए बात कि मैं एक मशीन की भांति जी रहा हूं तो जिसे ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि मैं एक मशीन की भांति जी रहा हूँ उसके जीवन में क्रांति की शुरुआत हो जाएगी किसी बीमारी को ठीक से किसी बीमारी का ठीक ठीक निदान आधा इलाज अगर ये समझ में आ जाए कि मैं एक यंत्र हूं तो हमारे टूट जाएंगे हमारे बहुत से अहंकार टूट जाएंगे उस नहीं है और जो भूल से इस बात को समझ लेगा कि यात्रा असंभव हो जाएगी क्योंकि वो इसी भ्रांति में जीने लगेगा जिसे तोड़ना था जिस भ्रम को वो उसी भ्रम को और स्थायी करने लगेगा इसलिए मैंने कहा कि मनुष्य एक मसीन लेकिन मनुष्य मसीन होने को पैदा नहीं हुआ है मशीन होने से ही वो दुखी और परेशान और चिंतित है, होने के कारण ही उसके जीवन, में अंधकार है। जीवन में पीड़ा और चिंता और चिंता अशांति है और वो मशीन न रह जाए तो शांति और सत्य और सौंदर्य का जन्म हो सकता है वो मशीन न रह जाए तो फिर उसे स्वरूप का बोध हो सकता है अनुभव हो सकता है कि मैं कौन अभी तो वो यंत्र इसलिए उसे कोई पता नहीं चल सकता कि मैं कौन और अभी तो वो कितना ही खोजे और कितने ही शास्त्र पढ़े और कितने ही सिद्धांत सीख ले की मैं कौन और दौराने लगे कि मैं आत्मा हूँ मैं परमात्मा हूँ उसका ये दोहराना उसका ये रिप्रिकेशन भी मैकेनिकल होगा बिल्कुल झूठा होगा ऐसे लोगों को हम सब जानते हैं जो सुबह से बैठ ये दोहराते हैं कि मैं आत्मा हूँ मैं परमात्मा हूँ मैं ब्रह्म हूँ हम ब्रह्मास्मी और दोहराए चले जाते हैं वर्षों तक लेकिन उनके जीवन में से कोई परिवर्तन पैदा नहीं होता हो भी नहीं सबका क्योंकि अगर ये पता चल जाए कि मैं ईश्वर हूँ तो इसे दोहराने की कोई जरूरत नहीं है जिसे पता नहीं है कि मैं ईश्वर हूँ वही दोहराता है अगर आप पुरुष है तो आप रोज सुबह उठ के दोहराते नहीं कि मैं पुरुष हूँ मैं पुरुष हूँ अगर आप स्त्री हैं तो आप रोज दोहराते नहीं की मैं स्त्री हूँ मैं स्त्री हूँ लेकिन नगर कोई पुरुष रोज सुबह उठकर के दोहराने लगे कि मैं पुरुष हूँ मैं पुरुष हूँ तो आपको शक हो जाएगा कि ये पुरुष है या नहीं इसका दोहराना इस बात की सूचना होगी कि ये जो बात दोहरा रहा है वो बात संदिग्ध है इसके मन में खुद इसलिए दोहरा दोहरा के अपने मन को असंदिग्ध बनाना चाहता है जो आदमी ये दोहराता है कि मैं आत्मा हूँ मैं ईश्वर हूं मैं परमात्मा हूँ फला है है सब निपट झूठ बातें दोहरा रहा है जिन दौर कोई पता नहीं अगर उसे पता हो जाए तो दोहराने की कोई भी जरूरत नहीं रह जाती और इस से हमारी यंत्रिकता नहीं टूटती बल्कि और मजबूत होती और गहरी होती क्योंकि तो हमें यह ख्याल ही मिल जाता है कि हम क्या हैं एक जादूगर ने बहुत सी भेड़ पाल रखी उस जादूगर ने उन भेड़ो को बेहोश करके हिप्नोटाइज करके सम्मोहित करके ये कह दिया था कि तुम भेड़ नहीं हो बेहोश कर हमेशा भेदरीत रहती थी कि पता नहीं उनको खिलाया खिला जाएगा पिलाया जाएगा और एक दिन उन्हें काट लिया जाएगा उस जादूगर ने उनको बेहोश करके कह दिया कि तुम भेड़ हो ही नहीं तुम तो सिंह हो तुम तो हो, तुम नहीं हो उनके चित्त में ये बात बैठ गई एक भेड़ काट दी जाती थी तो बाकी भेड़ सोचती कि वो तो भेड़ थी मैं तो सी हूं मैं कभी तो काट जाने वाली नहीं रोज भेड़े कम होती जाती थी लेकिन हर भेड़ यही सोचती थी कि वो दूसरी तो भेड़ थी इसलिए काटती गई और मैं मैं तो सिंह हूँ मैं काट जाने वाली परेशान रहती, बड़ी, रहती तुम्हारी बड़ी शान से घूमती है और एक भेड़ काटी जाती है तो दूसरी भेड़ उसकी कोई फिक्र नहीं करती और शान से घूमती रहती बात क्या उस जादूगर ने कहा मैंने एक तरकीब काम में लाई है इनको बेहोश करके मैंने कह दिया तुम भेड़ नहीं हो इसलिए मौज में घूमते रहती और इनके भागने का भयभीत होने का मुझे कोई डर नहीं रह गया और जब एक भेड़ कटती है तो बाकी भेड़ें सोचती हैं वो भेड़ थी मैं तो भेड़ नहीं मनुष्य जाति के साथ भी कुछ मामला ऐसा ही है हर आदमी को ये ख्याल है कि मैं तो कुछ और हूं बाकी सारी भेड़ें हैं तो जब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मनुष्य यंत्र है तो मैं भली भांति जानता हूँ आप अपने पड़ोसी को विचार करके सोच रहे होंगे कि बात तो इस आदमी के बाबत बिल्कुल ठीक है रही मेरी बात तो मैं तो नहीं हूँ बाकी लोगों के संबंध में तो ये बात बिल्कुल ठीक है जगह जगह लोग मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं कि आप बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं करीब करीब सभी आदमियों के बात बाबत ये सही है मैं उनसे पूछता हूँ सब आदमियों के बाबत का सवाल नहीं है ये आपके बाबत सही है या नहीं और तब मैं पाता हूँ किसपेश में पड़ जाते उनकी ये हिम्मत नहीं पड़ती कहने की कि ये मेरे बाबत भी सही तो जो बात मैं कह रहा हूँ वो आपके पड़ोसी के लिए नहीं कह रहा हूँ वो आपके संबंध में कह रहा हूँ आपके पड़ा जो बैठे उनकी तरफ देखने की कोई भी जरूरत नहीं अगर आपने उनकी तरफ देखा तो मेरी बात चली जाएगी उसका कोई मतलब नहीं होगा आप अपनी तरफ देखें और सोचें। और अगर आपको दिखाई पड़ जाए कि बात आपके संबंध में सही है आप दूसरे आदमी हो जाएंगे इस बात के एहसास के साथ ही आप दूसरे आदमी होने शुरू हो जाएंगे क्योंकि ये एहसास इस बात की घोषणा है कि अब आप मशीन नहीं रहे इस बात की स्वीकृति कि मेरा जीवन एक मशीन का जीवन है कौन दे रहा है इस बात की स्वीकृति कौन इस बात को एहसास कर रहा है जो चेतना है इस बात को एहसास कर रही है कि मेरा जीवन एक यंत्र है, वो स्वयं यंत्र नहीं हो सकती इस बात की स्वीकृति से ही आपके भीतर कॉन्सियसनेस का चेतना का जन्म शुरू होता है प्रारंभ होता है इसलिए मैंने जोर दिया कि हमें ये जानना खोजना पहचानना चाहिए और उस आदमी को मैं धार्मिक कहूंगा जिस आदमी ने यह अनुभव किया कि यंत्र उस आदमी को मैं धार्मिक नहीं कहता जो रोज सुबह उठ के माला फेल लेता है जो रोज सुबह मंदिर होता है वो आदमी तो यंत्र भांति एक काम भी करता है उसमें कोई फर्क नहीं है रोज माला फेल लेता है बरसों तक माला फेलता है एक मशीन की भांति वो रोज एक काम को पूरा कर लेता है वो रोज मंदिर भी हो आता है वो रोज किताब भी पढ़ता है एक ही किताब को वर्षों तक पढ़ता रहता दौड़ाता रहता है बिल्कुल मसीन की बात उस उसके जीवन में कोई अंतर नहीं आता कोई क्रांति नहीं होती कोई परिवर्तन नहीं आता कोई बदलाव नहीं होता हो भी नहीं सकती है क्योंकि बदलाव की शुरुआत ही उस आदमी ने नहीं समझी बदलाहट की शुरुआत इस बात से हो सकती थी कि वो एहसास करता कि वो तो अभी आदमी भी नहीं है आदमी से बहुत नीचे के तल पर जी रहा है के इसलिए मैंने ये बात आपसे और कुछ बातें एक मित्र ने पूछा है कि अगर हमें ये ख्याल हो जाए कि हम बिल्कुल एक मशीन है तब तो हमारे जीवन में निराशा छा जाएगी फिर तो हम निराश हो जाएंगे कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता ऐसा लगेगा कि अगर हम ये समझ गए कि एक मशीन है तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता लेकिन ये अभी आप बहुत रूप से विचार कर रहे हैं अगर ये आपको एहसास हो जाए कि मैं एक मशीन तो कितना कुछ हो सकता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। ये बात कि फिर कुछ नहीं हो सकता एकदम ही गलत है सच तो यह है कि जब तक इस बात का एहसास ना हो कि मैं मशीन हूं तब तक कुछ भी नहीं हो सकता तब तक आप जो कुछ भी करेंगे वो सब होगा, वो नींद में किया गया होगा वो जाप कर किया गया नहीं होगा लेकिन एक बार ये समझ में आ जाए कि मैं मशीन हूं तो ये समझ जिसके भीतर पैदा होती है कि मैं मशीन जिस चेतना को यह अनुभव होता है ये एक्सपीरियंस होता है कि मैं मशीन इस सारा जीवन मैकेनिकल वो चेतना का बिंदु इस मशीन के बाहर हो जाता अलग हो जाता किसी भी चीज को जानने के लिए जानते ही हम उससे दूर हो जाते अगर मैं आपको देख रहा हूं कि आप वहां हैं तो मैं आपसे अलग हो गया क्योंकि देखने वाला उससे अलग हो जाता है जिससे देखता है दोनों के बीच फासला होता है अगर मैं अपने इस हाथ को देख बहुत असह पीड़ा थी उन्हें मैं उन्हें देखने गया उन्होंने मुझसे कहा कि तो बेहतर होता कि मैं मर जाता बहुत असह पीड़ा बहुत दुख है और डॉक्टर कहते हैं कोई तीन महीने तक बिस्तर पर बंधे रहना होगा ये तो और भी दुख है। क्या मेरे मरने की कोई तरकीब नहीं खोजी जा सकती क्या मैं मर नहीं सकता हूं मैंने उनसे कहा इसके पहले कि आप मरे क्या आपको पक्का भरोसा है कि आप जिंदा हैं क्योंकि मर वो ही सकता है जो जिंदा हो मुझे शक है कि आप जिंदा भी हैं क्योंकि मगर शक है क्या आपको उस जीवन का पता है जो आपके भीतर अगर उस जीवन का पता ही नहीं तो आप आपको जिंदा में कैसे कहू तो मैंने कहा अभी मरने की योजना छोड़िए अभी पहले आपको ये भी पता नहीं कि आप जिंदा जिंदा आदमी मर सकता है लेकिन आप जिंदा कहाँ है और मैंने उनसे कहा आप घबराइए मत इतने एक छोटा सा प्रयोग करिए मैं यहाँ बैठा हूँ आपके पास आप आंख बंद कर दीजिए और उस दर्द को उस पीड़ा को देखने की कोशिश करिए कि वो कहाँ है और क्या है जो आपको एहसास हो रही है वो किस जगह शरीर में आपको पीड़ा मालूम हो रही है वो मुझसे बोले कि मेरे पूरे पैर में तकलीफ मैंने कहा आप आँख बंद रही और ठीक से खोजिए पिन पॉइंट करिए कि कहाँ आपको तकलीफ हो रही उन्होंने आँख बंद की और कोई पंद्रह मिनट बाद आँख खोली मुझसे बोले तो बड़े हैरानी की बात जैसे जैसे मैं खोजने लग रहा पीड़ा सिरकुट की गई छोटी होती गई पहले मुझे लग रहा था मेरे पूरे पैर में दर्द लेकिन जैसे मैंने खोज की तो मैंने पाया पूरे पैर में दर्द नहीं है दर्द तो शायद छोटी सी जगह है मुझे एहसास भर हो रहा है और जैसे जैसे मैंने खोजने की कोशिश की कि मैं एक जगह उस दर्द को एहसास करूं कहाँ है तो मुझे दो अद्भुत बातें ख्याल में आई है जिनका मुझे पता भी नहीं था एक तो ये कि दर्द उतना नहीं था जितना मुझे मालूम पड़ रहा था जब मैंने खोजने की कोशिश की दर्द उतना बिल्कुल नहीं था जितना मैं एहसास कर रहा जितना मैं भोग रहा था उतना दर्द था ही नहीं और दूसरी बात जैसे ही दर्द एक जगह मुझे मालूम पड़ा कि पैर की फला जगह दर्द हो रहा है वैसे मुझे एक और बात पता चली जो और भी हैरानी की वो ये कि दर्द वहां हो रहा था और मैं यहाँ दूर खड़ा हुआ उसे देखा मैं अलग था दर्द अलग था। दर्द कहीं हो रहा था और मैं उसे जान रहा तो मुझे क्षण में ऐसा लगा है कि मैं अलग हूं जान रहा हूं और दर्द अलग है कहीं हो रहा है तो अगर हमारे जीवन की यांत्रिकता हमें पता चल जाए तो हमें यह भी पता चल जाएगा कि यांत्रिकता का घेरा कहीं है और मैं कहीं और मैं यांत्रिकता के बीच में हूं मैं खुद यंत्र नहीं और अगर ये एहसास हो जाए कि सारी यांत्रिकता के बीच में मेरी कॉन्शियसनेस अलग है तो फिर कुछ हो सकता है मैं इस यंत्र का मालिक बन सकता हूं फिर इस यंत्र के साथ में कुछ कर सकता हूं क्योंकि मैं इससे अलग हूं और इससे बाहर हूं लेकिन जो आदमी यंत्र के साथ एक ही हो जाता है वो कुछ भी नहीं कर सकता और वो आदमी एक है जिसको ये पता नहीं है कि मेरा सारा जीवन यांत्रिक है ये निराश होने का कोई कारण नहीं बल्कि आसार से भर जाने का कारण लेकिन ये केवल बौद्धिक विचारणा नहीं है खोजेंगे, तो ही इसके क्रांतिकारी परिणाम परिलक्षित हो सकते हैं दिखाई पड़ सकते हैं। ऐसा मत सोचें कि क्या होगा अगर मैंने समझ लिया कि मैं यंत्र हूं समझने की जरूरत नहीं है आप यंत्र हैं ये फैक्ट है ये तथ्य ये कोई सिद्धांत नहीं है आपको समझने की जरूरत नहीं समझने की जरूरत तो वहाँ होती जहां कोई आपको समझाता है कि आप भगवान हैं, वहां समझने की जरूरत होती है कि आप भगवान है ये तो एक तथ्य है कि आप यंत्र हैं इसे, इसे मानने की और विश्वास करने की जरूरत नहीं इसे तो खोज लेने की जरूरत है और जैसे ही इसे खोजेंगे वैसे ही वो दूसरी चीज जो आपके भीतर यंत्र नहीं है आपके अनुभव में आनी शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे आप जानेंगे आपके चारों तरफ यांत्रिकता है लेकिन आप यंत्र नहीं आप एक है आप एक चेतना है है आप एक आत्मा है। लेकिन ये सिद्धांत से पता नहीं चलेगा कि मैं आत्मा हूं। ये तो जानने से पता चलेगा यात्रिकता खोजने से और क्यों मैं इस बात पे जोर देता हूं कि आत्मा जानने के लिए यांत्रिकता को खोजना जरूरी है कोई वजह अगर आप एक काले तख्ते पर सफेद लकीर खींचे तो सफेद लकीर दिखाई पड़ेगी और अगर आप सफेद तख्ते पर सफेद लकीर खींचे लकीर आपको कभी दिखाई नहीं पड़ेगी अगर आपको ये पूरी तरह एहसास हो जाए कि आपका जीवन यांत्रिक है तो उसी के बीच में इसी काले बोर्ड पर चेतना की सफेद लकीर आपको दिखाई पड़नी शुरू होगी नहीं तो नहीं दिखाई पड़नी शुरू होगी यांत्रिकता के विरोध में आपको चेतना का अनुभव होगा नहीं तो नहीं अनुभव होगा जीवन में हमारे सारे अनुभव विरोध के कारण होते नहीं तो नहीं होते अभी काले बादलों से छा गया और एक बिजली चमके वो बिजली दिखाई पड़ेगी अभी ये बल्ब जल रहा है यहाँ थोड़ी देर पहले भी जल रहा था लेकिन तब इसकी रोशनी पता नहीं चल रही थी क्योंकि चारों तरफ रोशनी थी अब रात उतरने को शुरू हो गई और आखिर चारों पर बल्ब की चमक आनी शुरू हो गई रात गहरी होती जाएगी और बल्ब होकर दिखाई पड़ने लगेगा रात जब पूरी अंधेरी हो जाएगी तो बल्ब अपनी पूरी रोशनी में दिखाई पड़ेगा तो आपको मैं जो जोर दे रहा हूँ मैकेनिकल लाइफ है हमारी वो जो यांत्रिक जीवन है मशीन की तरह अगर उसका पूरा अनुभव हो जाए तो उसके विरोध में उसके कंट्रास्ट में ही आपको वो चेतना की लकीर और बिजली दिखाई पड़नी शुरू होगी जिसका नाम आत्मा है उस आत्मा को और आपको मानने की जरूरत नहीं है वो आपको दिखाई पड़नी शुरू हो जाएगी लेकिन वो दिखाई पड़ सके इसके लिए जरूरी है कि यांत्रिकता का बोध जितना इंटेंस जितना गहरा होगा उतना ही आसान है आपको आत्मा का अनुभव इसलिए निराश होने की बात नहीं बल्कि आत भरने की बात उसे खोजें और देखे और पहचाने आत्मा को मत खोजे आत्मा को आप नहीं खोज सकते हैं अभी आप तो अपनी यांत्रिकता को खोजे उसी यांत्रिकता की खोज से आत्मा की लकीर स्पष्ट होने शुरू हो उसी के बीच आपको बिजली की चमक दिखाई पड़ने शुरू हो जाएगी जो कि परमात्मा का विश्वास लेकिन उसके पहले परमात्मा के संबंध में कुछ भी कहना कुछ भी सोचना एकदम नासमझी और गलत और खतरनाक बात है एक मित्र ने इस संबंध में पूछा है, पूछा है ये भगवान की धारणा का जन्म कैसे हो गया भगवान की धारणा का जन्म धारणा का कंसेप्ट ऑफ गॉड इसका जन्म कैसे हो गया इसका जन्म भय के कारण हो गया धारणा का जन्म अनुभव का जन्म नहीं भगवान के अनुभवों का जन्म भय के कारण नहीं होता वो तो ज्ञान के कारण होता है लेकिन भगवान की धारणा कंसेप्ट भगवान के सिद्धांत का जन्म भय के कारण एक गांव में एक फकीर यात्रा प्रथा, उस गांव के राजा ने उसे पकड़वा के बुलवा लिया और दरबार में उसे बुला के कहा कि मैंने सुना है कि तुम बहुत बड़े मिस्टिक हो बहुत बड़े रहस्यवादी संत हो और मैंने सुना है कि तुम्हें परमात्मा के दर्शन होते हैं। और तुम्हे बहुत अद्भुत अद्भुत अलौकिक विजन दिखाई पड़ते हैं साक्षात्कार होते हैं सिद्ध करो मेरे सामने कि एक मिस्टिक संत हो, और सिद्ध न कर सके तो गर्दन अलग करवा दिखा उस फकीर ने ये सुना ये बादशाह पागल था जैसे कि अक्सर बादशाह होते हैं और खतरा था कि वो गर्दन अलग ना करवा दे उसने दरमाख बंद और कहा कि देखो वो मुझे दिखाई पड़ रहे हैं आकाश में भगवान अपने सिंहासन पर विराजमान है और दृढ़ उनकी स्तुति कर रहे हैं और वो नीचे देखो जमीन में वहां मुझे राक्षस और नरक और सब अक्ष रहा और राजा ने करा बड़ी हैरानी की बात है क्या तुम्हें दीवालों के पार भी दिखाई पड़ता हमें तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा कौन सी तरकीब है जिसके कारण तुम्हें आकाश में बादलों के पार भगवान दिखाई पड़ जाता है जमीन के नीचे नरक दिखाई पड़ जाता है उसने कहा कोई तरकीब नहीं है ओनली फीयर इज रिक्वायर्ड कोई और ज़्यादा चीज़ की जरूरत नहीं भय होना चाहिए सब दिखाई पड़ने लगता है जब आपने कहा कि गर्दन कटवा देंगे तो मैंने आँख बंद की और मुझे भगवान दिखाई पड़ने लगे और नरक भी दिखाई पड़ने लगा सिर्फ भय की जरूरत है सब दिखाई पड़ने लगता है और किसी चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको भय हो आपको कुछ भी दिखाई पड़ने लगेगा भूत भी और भगवान भी लेकिन ऐसे दिखाई पड़े ना तो भूख सच है और न भगवान सच है आपके भय पर जो भी अनुभव खड़ा होता है वो झूठा है। भगवान की धारणा तो मनुष्य के भय से पैदा हो गई है जीवन में सब दुख है पीड़ा भयभी जीवन में सब तरफ कहीं कोई सहारा नहीं है जीवन में कहीं कोई आसरा नहीं है जीवन में कोई सिक्योरिटी का कोई पता नहीं है सब इनसिक्योर सब घबराहट से भरने वाला है इसलिए आदमी डरता और इस डर में एक आकाश में सहारा खोजता है कि सुरक्षा इस जगत में तो कुछ सहारा मिलता नहीं कोई कुल किनारा नहीं है तुम्हें मेरे किनारे हो वो घबराहट में भय में कल्पना करता है किसी भगवान की और उसके पैर पकड़ लेता और प्रार्थनाएं करता है और हाथ जोड़ता है और स्तुतियां करता है और भगवान को राज्य करता है और प्रसन्न करने की कोशिश करता है कि शायद तुम प्रसन्न हो जाओ तो मुझ पर कृपा करो और मेरे जीवन के सारे और आधार बन जाओ तो ये भगवान एकदम झूठा क्योंकि इसका जन्म हमारे भय से हुआ है। और भय हमारा बिल्कुल यांत्रिक है इसीलिए तो हम कहते हैं धार्मिक आदमी को हम कहते हैं गॉड फीरिंग भगवान से डरा हुआ भगवान के प्रति बीरू बड़ी अजीब बात है कोई आदमी गड फीलिंग होकर धार्मिक हो सकता है जिस आदमी के भीतर भय है भगवान का वो तो कभी धार्मिक नहीं हो सकता धार्मिक होने के लिए तो अभय चाहिए चाहिए धार्मिक होने के लिए भगवान का भय नहीं चाहिए धार्मिक होने के लिए अत्यंत अभय चित्त चाहिए वो अभय चित्त ही उसको जान पाता है जो भगवान जो सत्य है जो परमात्मा जो भयभीत है वो अपने भय के अतिरिक्त कुछ नहीं जानता और अपने भय के लिए उसने जो कल्पनाएँ की है उनको जानता है उसके भय से निकली हुई सारी कल्पनाएँ झूठी भगवान की धारणा तो भय से निकलती है लेकिन भगवान का अनुभव भगवान का अनुभव जागरण चेतना से उपलब्ध होता है और हम क्योंकि सोए हुए हैं यांत्रिक हैं हम हमारे सारे भगवान हमारे जैसे ही झूठे हैं हमारे सब भगवान हमारे जैसे ही यांत्रिक हैं क्योंकि हमारे भगवानों के बनाने वाले हैं, उनको हम निर्मित किए हैं मंदिरों में जो मूर्तियां खड़ी की हैं वो हमने मज बनाई है और शिवालय बनाए हैं वो हमने धर्म खड़े किए हैं वो हमने शास्त्र रचे हैं वो हमने और हम जैसे हैं वैसे ही हमारे शास्त्र होंगे स्वभावतः, वैसे ही हमारे भगवान होंगे स्वभावता इस इसलिए आदमी बदलता जाता है तो उसके भगवान की धारणा बदलती जाती पिछली सदी का भगवान और तरह का था ज्यादा ऑटोक्रेट था क्योंकि आदमी का दिमाग आदमी का दिमाग राजतंत्र में था तो भगवान एक राजा की शक्ल में था आजकल का भगवान थोड़ा ज्यादा डेमोक्रेट क्योंकि आदमी डेमोक्रेसी में वो लोकतंत्र की बात ना करता तो भगवान भी लोकतांत्रिक हो गया उसका अगर आप तीन साल पहले की किताब पढ़ रहे तो आप घबरा जाएंगे भगवान ऐसा मालूम पड़ेगा कि हमारी कल्पना है अगर आप भगवान के खिलाफ एक बोल तो रहेगा है है बिजली गिरा देगा आपको तबाह कर देगा आज हम सोच भी नहीं सकते हम तो भले आदमी के बाबत भी नहीं सोच सकते कि कोई भले आदमी को अगर हम बुरा शब्द कह रहे हमारे घर में आग लगा देगा भले आदमी की धारणा बदल गई हमारी आज हम भगवान के बाबत तो ये सोच ही नहीं सकते कि हम उसके बाबत कुछ कह दें बुरी बात तो हमारे घर बिजली गिरा दे ये हम सोच ही नहीं सकते लेकिन पुराना भगवान बिजली गिराता था आग लगा देता था नरक में डाल देता था हमारे दिमाग जैसे थे वैसा हमने भगवान बना लिया था अब हमारे दिमाग बदले हैं तो हमने थोड़ा लोग लोकतांत्रिक भगवान बनाया है वो क्षमा भी करता है दया भी करता है प्रेम भी करता है और शायद हमारे दिमाग बदल जाएँगे हम दूसरे तरह का भगवान निर्माण कर लेंगे कि ये सारे भगवानों की कल्पनाएं हमारी निर्मित है हमारा क्रिएशन है ये धारणाएं हमारी इनसे भगवान का कोई भी संबंध नहीं है ये हमारे ही मन के फेल हैं, इससे ज्यादा नहीं क्योंकि स्त्रियों ने कभी भगवान नहीं बनाए अब तक इसलिए सब भगवानों की शक्ल पुरुष जैसी है अगर स्त्रियां बनाए तो स्त्रियों जैसे भगवान बनाए और अगर पक्षी और पशु बनाए तो वो अपनी शक्ल में बनाएंगे क्या आप सोच सकते हैं घोड़े और गधे भगवान की कल्पना करें तो आदमी की शक्ल में करेंगे कोई घोड़ा और गधा आदमी कोई योग्य नहीं समझेगा कि उसकी शक्ल में भगवान को बनाएगा वो अपनी शक्ल में बनाएगा अपनी शक्ल में बनाता है भगवान को चीनी अपनी शक्ल में भारती अपनी शक्ल में तिब्बती अपनी शकल में निगरों का जो भगवान है वो कभी सफेद रंग का नहीं हो सकता आपको पता है वो काले रंग का होता है और शैतान जो है वो सफेद रंग का होता है लेकिन अंग्रेज का भगवान कभी काले रंग का हो सकता है अंग्रेज का भगवान जो सफेद रंग का होता है शैतान काले रंग का होता है हिंदुओं से पूछिए कि काले रंग के कौन होते हैं वो कहेंगे राक्षस लेकिन निग्रो से पूछिए तो वो कहेगा काले रंग के राक्षस होते हैं वो कहेगा काले रंग के भगवान होते हैं और जितना शुद्ध उनका काला रंग होता है उतना किसी भी नहीं होता क्योरेस्ट शुद्धतम काला रंग वही भगवान का होता और सफेद रंग का होता है सैतान हमारी अपनी धारणाएं हमारी अपनी में हम निर्मित करते हैं ये सारी हमारी कल्पनाएं हैं तो भगवान का कंसेप्ट जो है धारणा जो है वो तो हमारी बनाई हुई है उसका कोई मूल्य नहीं लेकिन हाँ सत्य का एक ऐसा अनुभव भी है जहां हम मिट जाते हैं और हम उससे जानते हैं वहाँ न हम मनुष्य रह जाते हैं न पुरुष न स्त्री न भारतीय न हिंदू न मुसलमान वहाँ केवल चेतना रह जाती है जानने को चेतना जिसका कोई रंग नहीं है चेतना जिसका कोई आकार नहीं चेतना जो हिंदू नहीं है मुसलमान नहीं है हिंदुस्तान की नहीं है पाकिस्तान की नहीं है ईसाई की और यहूदी की नहीं है पारसी की नहीं है चेतना मात्र रह जाती है जहाँ वहाँ वो जाना जाता है जो चेतना का प्राण है और केंद्र है उसका नाम है परमात्मा लेकिन वो धारणा नहीं है वो अनुभव है वो कंसेप्ट नहीं है वो एक एक्सपीरियंस है रियलाइजेशन है भगवान की धारणा तो भय से पैदा होती है लेकिन भगवान का अनुभव जागृत चित्र से पैदा होता है और भय का कोई स्थान जागृत चित्र में कभी नहीं होता है इसलिए जैसे हम धर्म मान के चलते हैं वो धर्म नहीं है और जैसे भगवान मान के चलते हैं वो भगवान भी नहीं है अभी तो हमें इसका ही पता नहीं है कि हम कौन हैं और क्या हैं और हम भगवान की खोज और यात्रा पर निकल जाते हैं हर आदमी का अहंकार अद्भुत है और जब उसे फिर नहीं एहसास होता कि भगवान मिल रहा है तो फिर वो कल्पनाएं करना शुरू कर देता है और कल्पनाओं का अनुभव करना भी शुरू कर देता है और फिर उसे जिस बात की शिक्षा दी गई हो उसकी कल्पनाएं इतनी इतनी शक्तिशाली है कि वो उसका अनुभव भी कर सकता है हमारी कल्पना इतनी बड़ी है हमारे स्वप्न देखने की शक्ति इतनी बड़ी है कि हम अनुभव कर सकते सोया हुआ आदमी कुछ भी देख सकता है हम भी सोए हुए लोग हैं यात्रिक आदमी सोया हुआ आदमी है यांत्रिकता और सोए हुए पन में कोई फर्क नहीं है हमें पता भी नहीं हम क्या कर रहे हैं एक गांव में एक मां और उसकी बेटी थी उस गाँव में उन माँ और बेटी को रात में उठ के नींद में चलने की आदत थी वो स्लीप्रॉकर्स वो दोनों एक रात वे दोनों में दोनों नींद में उठी माँ भी और बेटी भी और अपने पीछे के बगीचे में पहुंच गई नींद में उठने की कई लोगों को बीमारी होती उनको भी थी बगीचे में पहुंचकर जैसे ही माँ ने अपनी लड़की को देखा उसने जोर से कहा कि चांडाल दुष्ट तूने ही मेरी सारी जवानी छीन ली तू जवान होती गई और मैं बूढ़ी होती गई तू ही है जिसने मेरी जवानी छीन ली तू ही है मेरी शत्रु जैसे उस लड़की ने अपनी मां को देखा उसने जोर से कहा वो बूढ़ी चौढ़ल तेरी वजह से ही मेरा जीवन एक स्वतंत्रता बना हुआ है तू मेरे पैरों की जंजीर बन गई जैसे ही वो ये बातें कर रही थी मुर्गे ने बांध दी सुबह उन्होंने औरत ने कहो मेरी प्यारी बेटी इतनी सुबह तू उठाई कंतु सर्दी ना लग जाए हवा ठंडी और उस लड़की ने अपने माँ के पैर पड़े जैसा की रोज सुबह वो पड़ती और उसने कहा पूज मां सुबह सुबह तुम्हारे दर्शन करते हुए मेरा हृदय अत्यंत आनंदित हो गया नींद में उन्होंने क्या कहा और जाग कर सब क्या हो गया नींद में शायद उन्होंने अपने हृदय की सच्ची बात कह दी शायद नींद में उनके भीतर जो चलता था वो निकल आया नींद में कोई अपना मालिक नहीं होता इसलिए जो भी निकला है जो भी निकल आ निकलेगा उसको कोई रोक नहीं सकता लेकिन जागते से वो अपनी मालिक हो गई जागते बात है, है नींद में क्या क्या सपने देखे क्या आपको पता है क्या आपने नींद में अपने सपने में अपने पिता की आपने हत्या भी कर दी होगी क्या आपको पता है नींद में सपने में आपने अपने मित्र को भी डाला होगा क्या आपको पता है कि नींद में आप पड़ोसी के घर में घुस गए होंगे उसकी संपत्ति चुरा होगी क्या आपको पता है कि आपने नींद में क्या क्या किया है क्योंकि नींद में आप अपने मालिक नहीं होते जो होता है जो भीतर चलता है वो चलता है आपका कोई वश नहीं होता उसके ऊपर लेकिन जैसे ही आप जागते हैं आपकी जिंदगी में पर पड़ जाता है लेकिन ये जागरण भी हमारा झूठा है इससे भी एक और बड़ा जागरण है उस जागरण के लिहाज से हम सब अभी भी सोए हुए हैं और अभी भी हम एक तरह के सपने में जी रहे और अगर चेतना समाधि चेतना में हमारा जीवन का जागरण हो जाए तो शायद हम पाएंगे हम जो कर रहे थे वो वैसा ही झूठा और फिजूल था और गलत था जैसा की नीम सैसे सपने देखे कैसे फिजूल कैसे अक्सर कैसे गलत और तब हमारा जीवन बिल्कुल एक नए रास्ते पर बदल जाएगा परिवर्तित हो जाएगा इसलिए मैंने जोर दिया कि हम ये अंतर रखे होने का अर्थ सोए हुए हैं। हमें कुछ होश नहीं कि क्या हो रहा है क्या चल रहा है हमें कुछ पता नहीं जीवन हमारा एक अंधेरी यात्रा है अंधेरे में सोए हुए लोग हैं वो जो भी कर रहे हैं उनसे जो भी हो रहा है वे जहां भी जा रहे हैं न उन्हें दिशा कर कोई पता है ना उन्हें गंतव्य का कोई बोध है कि कहां पहुंचना है चाहते हैं उन्हें कुछ भी पता नहीं और अगर कुछ लोग इन सोए हुए लोगों के बीच जिंदगी को बदलने की कोशिश करते हैं बिना नींद को तोड़े हुए तो ज्यादा से ज्यादा वो जागते नहीं पाते बल्कि सोए हुए लोग जो कुछ करते हैं उनके उल्टा करना शुरू कर देते एक तरफ संबंध ने भी पूछा है ये पूछ रहा है कि जो सो लोग कर रहे हैं अगर हम ठीक उनसे उल्टा करने लगे तब तो फिर ठीक हो जाएगा जैसे सोए लोग क्रोध कर रहे हैं तो हम शांति और क्षमा प्रकट करने लगे सोए लोग हिंसा कर रहे हैं वालेंट हैं तो हम नॉन वालेंट हो जाए हम अहिंसक हो जाए सोए लोग हिंसा करते हैं घृणा करते हैं तो हम प्रेम करने लगे। हम उनसे उल्टा चलने लगें सारे सन्यासी और साधु और अच्छे लोग यही कर रहे हैं दुनिया में वो उल्टा चलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सोया हुआ आदमी सीधा चले तो खतरनाक उल्टा चले तो और भी खतरनाक हो जाता है कम से कम सीधा चलता है तब भी ठीक है तो उल्टा चलता है, तब और मुश्किल क्योंकि पीठ पीछे जाती है। उल्टा चलना और भी खतरनाक हो जाता है पहली तो बात यह है कि जब हमारा क्रोध पर ही कोई बस नहीं है तो हम प्रेम कैसे कर सकेंगे और करेंगे तो वो प्रेम एकदम झूठा होगा उस प्रेम में कोई प्राण ना होगा उस प्रेम में कोई बल और शक्ति ना होगी और उस प्रेम के नीचे भीतर घृणा बैठी ही रहेगी क्योंकि तो वो घृणा कहाँ जाएगी जिसको हमने दबा लिया वो क्रोध कहा जाएगा जिसको हमने पी लिया वो सारा का सारा बुखार वो सारी बीमारी वो जहर जो हमारे भीतर था कहा जाएगा वो भीतर बैठ जाएगा कभी आप एहसास किए हैं ऐसे आदमी का प्रेम जिसने अपनी घृणा दबा ली हो वो पहले तो प्रेम से आपकी तरफ बढ़ाएगा थोड़ी देर में आप पाएंगे उसके हाथ आपके लिए पंजे हो गए कसने वाले जंजीर हो गए हम सारे लोग इस बात को भलीभांति जानते हैं हम जिनकी तरफ प्रेम के हाथ बढ़ाते हैं थोड़ी देर में हमारे हाथ जंजिया हो जाते हैं उनके लिए उनके लिए प्रेम नहीं रह जाता बल्कि कारक काराग्रह बन जाता है। जो भी आज भी हम तर. सब लोग जानते हैं इसको अनुभव करते, करते हैं थोड़ी देर में हम पाते हैं कि इससे छुटकारा कैसे हो जाए जिसको हम प्रेम करते हैं वो हमसे चाहता है कि इससे छुटकारा कैसे हो जाए हमारा सारा प्रेम बंधन बन जाता है क्योंकि हमारे प्रेम के पीछे घृण छिपी और प्रेम के पीछे से उसके सूत्र आने शुरू हो जाते हैं। जो लोग क्रोध को दबा के क्षमा करना सीख जाते हैं उनकी क्षमा भी एक अद्भुत क्रोध का रूप ले लेती है उनकी क्षमा में भी क्रोध मौजूद होता है वो जाएगा कहा अगर कोई आदमी बीमारी छुपा ले और कहने लगे मैं स्वस्थ हूँ तो उसके स्वास्थ्य में भी बीमारी मौजूद रहेगी वो जाएगी कहा कोई सप्रेशन कोई दमन कोई जबरदस्ती आदमी के जीवन में क्रांति नहीं लाती इसलिए मैं नहीं करता हूं कि आप उल्टे चलना शुरू कर दें मैं तो ये करता हूं कि जागरे सोया हुआ आदमी पूरब जाए तो उतना ही गलत है पश्चिम जाए तो उतना ही गलत है सोया हुआ ग्रस्त अगर भूल में है तो सोया हुआ सन्यासी भी भूल में है चाहे वो कितना ही उल्टे चलने की कोशिश करे जीवन का नियम नींद का जो नियम है वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगा एक गाँव में ऐसा हुआ नदी पर आई थी और एक सन्यासी का पैर फिसल गया और वो नदी में गिर गया नदी बड़े तेज पूर्व पर थी और उस गांव में केवल एक ही तैरने वाला था जो उतनी बड़ी गहरी कूद सकता था एक ही आदमी था गांव में एक शेख था जो हर काम जानता था वो तैरना भी जानता था तो गांव के लोग भारत और शेख को कहा कि जल्दी चलो एक सन्यासी नदी में गिर पड़ा उसे बचाना जरूरी है अब तुम्हारे अतिरिक्त सर्वज्ञ कोई भी नहीं है गांव में तुम सब चीजें जानते हो तैरना भी तुम ही जानते हो चिल्ली गया उसने कपड़े उतार और नदी में कूंदा और ऊपर की तरफ उसने तैरना शुरू कर दिया अब अप्रीम तो गाँव के लोग चिल्लाए क्या पागलपन कर रहे हो जो आदमी गिरा है वो नीचे की तरफ बाउन स्ट्रीम और तुम ऊपर की तरफ तैर उसको खोदने जा रहे हो और शेख ने कहा तुमने मुझसे कहा था वो एक सन्यासी है सन्यासी हमेशा उल्टा चलता रहा है वो स्ट्रीम गया ऊपर की तरफ गया होगा नीचे की तरफ हो नहीं जा सकता लेकिन गांव के लोगों ने कहा जय महात्मा वो सन्यासी चाहे कितनी ऊपर की तरफ जाने का आदि रहा हो और उल्टा चलने का लेकिन नदी का अपना नियम है वो नीचे ले गई हो आप कृपा करके ऊपर खोजना बंद करे आप नीचे की तरफ खोज शुरू करे लेकिन उस शेख चिल्ली ने बड़ी बढ़िया बात कही उसने कहा कि जानता हूँ फिर था उल्टा चलने का आदि है अगर नदी उसको बढ़ावी ले रही है तो वो ऊपर की तरफ गया होगा नीचे जा सकता लेकिन जिंदगी के नियम और नदी के नियम बदलते नहीं चाहे आप उल्टे चलें चाहे कहीं जीवन की नदी आपको नीचे की तरफ ले जाएगी वो जो सोया हुआ चित्त है वो कहीं भी कुछ भी करे वो नीचे की तरफ जाएगा हुआ चित्त ऊपर की तरफ जा ही नहीं सकता नींद का नियम तो चाहे आप क्रोध कर उसके, उसके पीछे घृणा बैठी होगी तरफ तो जरा जरा सी बात में प्रेम घृणा में बदल जाता है जिनको हम मित्र कहते हैं वो शत्रु हो जाते हैं जरा सी बात में अगर उनके भीतर घृणा न छिपी होती इतने जल्दी परिवर्तन हो सकता मैं भी आपसे कहता हूँ कि मैं के लिए जान दे दूंगा और आप दो गालियां मुझे दे दे दे और मैं आपकी जान लेने को तैयार हो जाऊंगा बड़ी हैरानी की बात ये जो आदमी कहता था मैं आपके लिए जान दे दूंगा ये जान लेने के लिए तैयार हो गया एक सेकंड में इसके प्रेम के पीछे घृणा मौजूद थी ऊपर प्रेम था, पीछे घृणा थी आपने दो गालियां दी ऊपर का प्रेम फट गया भीतर की घृणा ऊपर आ गई आप थोड़ी देर बिल्कुल शांत मालूम पड़ते और जरा सा कोई आपको चुभा दे और आप क्रोध ना आ जागे तो आप सोचते हैं वो शांति थी वो शांति बहुत पतली थी इसीप जिसको कहते हैं चमड़ी सिर्फ कम पतली रही होगी भीतर भीतर अशांति बैठी थी जरी मौका आया बाहर निकल आए जो दबाएगा दमन करेगा उल्टा चलने की कोशिश करेगा वो कहीं पहुंचेगा नहीं उसके भीतर सारी चीजें मौजूद हो जाएंगी इकट्ठी हो जाएंगी उनका विस्फोट होता रहेगा और जिन चीज़ों उसने दबाया है उनको रोज रोज दबाना पड़ेगा जीवन एक संघर्ष एक अंतर्द्वंद एक कंतलिप्त हो जाएगी एक नरक हो जाएगा उस जीवन में कोई शांति और आनंद में संभव नहीं हो सकता दमन से नहीं उल्टा चलने से नहीं जबरदस्ती चीज़ों को रोक लेने से नहीं लेकिन नींद को तोड़ने से क्रांति आती वो नींद कैसे तोड़ी जा सकती है उसकी बात प्रकल की चर्चा में मैं आपसे करूँगा नींद निश्चित ही तोड़ी जा सकती है क्योंकि जो आदमी सोने में समर्थ है वो जागने में भी समर्थ है जो बीमार होने में समर्थ है, वो स्वस्थ होने में भी समर्थ है। जो आदमी क्रोध से भरा हुआ है, वो से भर सकता है लेकिन भरने का रास्ता क्रोध को दबाना नहीं है बल्कि जिस नींद से क्रोध पैदा होता उस नींद को ही तोड़ना है अगर चित्त जागा हुआ हो जाए अवेकंठ हो जाए ये सोया सोया हुआ स्थिति मिट जाए तो नए लक्षण प्रकट होने शुरू हो जाएंगे जिनको हम प्रेम कहते हैं सौंदर्य कहते हैं संगीत कहते हैं सत्य कहते हैं वो हमारे भीतर से प्रकट होने शुरू हो जाएंगे अंत में दो छोटी सी बातें सोए हुए आदमी के लक्षण है कुछ हिंसा उसका लक्षण है घना क्रोध उसका लक्षण है जागरे हुए आदमी के कुछ लक्षण है प्रेम करुणा दया उसका लक्षण है कोई हिंसा क्रोध को दया और प्रेम नहीं बदल सकता लेकिन अगर नींद टूट जाए तो अचानक पता है जिस चित्र से घृणा निकलती थी वहां से प्रेम निकलना शुरू हो गया और ये प्रेम वैसा प्रेम है जिसे कोई भी तरकीब से घृणा में नहीं बदला जा सकता आप क्राइस्ट को चाहे सूलि पलटका तो भी आप क्राइस्ट के प्रेम को घृणा में नहीं बदल सकते क्राइस्ट को हमने मार सूरी नहीं जानते ये क्या कर रहे मंसूर के लोगों ने हाथ पैर तो काट डाले लेकिन मंसूर के प्रेम को चोट नहीं पहुंचाई जा सकी जिनने हाथ पैर तो काटे होंगे उन्होंने ये भी सोचा होगा कि देख रहे इसके प्रेम की क्या है मंसूर लोग लोग हाथ पर काट रहे थे एक लोग थे एक उसके डाले? उसके डाले, उसके पैर उसकी आंखें लेकिन जो मुस्कुराहट थी उसको नहीं चिना जा सका और इसके पहले तो उसकी जवान काटते मंसूर से कहा कि तुम्हें कुछ कहना है तो उसने कहा, एक ही बात मुझसे कहानी है मेरा शरीर कट रहा लेकिन ना मैं अपने को हूं। लेकिन प्रेम को देख रहा हूँ कि वो अखंड है इसलिए मृत्यु नहीं है तुम शरीर पर विश्वास मत करना तुम प्रेम को खोजना जो कि अमृत है शरीर तो मर जाता है लेकिन प्रेम अमर लेकिन उस प्रेम को तो केवल वही पास रखते है जो जागे हुए हैं कुछ मामला ऐसा है कि जागृत होते ही जीवन में कुछ नए फूल खिलने शुरू हो जाते जागरण के परिणाम स्वरूप और सोते ही जीवन में कुछ फूल मुरझा जाते और कुछ कांटे निकलने शुरू हो जाते नींद स्वरूप नींद में चित्त एक तरह से काम करता है वो जो काम की प्रक्रिया है वही क्रोध है वही वायलेंस है वही हिंसा है और जागरण में चित्र दूसरे रास्ते पर काम करता है वही प्रेम में वही करुणा है लेकिन कोई घृणा को प्रेम में नहीं बदल सकता नींद टूट जाए तो जहां से घृणा निकलती है वहीं से प्रेम पे भूल लगने शुरू हो जाए तो इसलिए सारा जोर जैसा कि आज तक रहा है वो गलत सिद्ध हुआ है आज तक यही समझाया गया है अपने क्रोध को दबाओ और क्षमा को प्रकट करो आज तक यही समझाया गया हिंसा छोड़ो और प्रेम पूर्ण हो जाओ ये शिखावन कोई भी फल नहीं लाई कोई अर्थ नहीं हुआ इससे इस कोई फर्क नहीं हुआ आदमी की जाति वही के वही है कोई बुनियादी भूल शिक्षा में थी क्रोध को क्षमा बनाया जा सकता घृणा को प्रेम नहीं बनाया जा सकता वही इस शिक्षा में बात मान ली गई थी जो बुनियादी ग्रत आदमी को सिखाया जाना जरूरी है कि तुम सोए मत रहो हुए हो जाओ। तो मैं आपसे नहीं कहता छोड़ो, प्रेम छोड़ो। आप, आप, आप, आप यात्रिकता छोड़ो और ऐसे भी छोड़ना नहीं है आप इसके प्रति जाग जाए और आप पाएंगे ये छुपना शुरू हो जाती जैसे कोई आदमी दिया जला के अपने घर में जाए अंधेरों को खोज ले और दिया जला के कोने कोने में खोजे के अंधेरा है तो क्या उसे अंधेरा मिलेगा उसने आप कहूं और आपसे कहू सुनो और पकड़ लो मैं तो कुछ निवेदन कर रहा हूं हार्दिक जो मुझे दिखाई पड़ता है वो आपसे कह रहा हूँ इसलिए कि शायद आप भी सोचें और आपको भी दिखाई पड़ जाए अंत तो में यही प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा आपको विचार करने में समर्थ बनाए परमात्मा आपको खुद के संबंध में सोचने में समर्थ बनाए ताकि किसी दिन जीवन के वे सारे फूल आपको उपलब्ध हो सके जिनमें सौंदर्य है सत्य है सुगंध है संगीत है वे उपलब्ध हो सकते अंत में सब के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता है मेरे परिणाम स्वीकार